संवेदनाओं संवेदनाओ के, के पंख ब्लॉक की, की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है बाल कहानी शून्य की कीमत एक नगर में एक प्रसिद्ध गणित शास्त्री रहते थे एक बार उन्होंने अंकों की एक सभा बुलाई सभा में भाग लेने के लिए सभी अंक ठीक समय पर पहुंच गए लेकिन ये क्या शून्य तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था गणित शास्त्री ने सोचा कि वह जरूर कहीं छिप गया होगा इसलिए उन्होंने सभी अंकों को आदेश दिया जाओ और जाकर शून्य को ढूंढ कर ले आओ सभी अंक शून्य को खोजने के लिए निकल पड़े उन्होंने उसे बहुत खोजा पर शून्य का कहीं पता ही नहीं चला आखिरकार काफी खोजबीन करने के बाद एक अंक की नजर शून्य पर पड़ ही गई। शून्य एक झाड़ी में छिपकर बैठा हुआ था उसने अन्य अंकों को अपने पास बुलाया और फिर शून्य को दिखाया वे सभी, वे सभी उसे पकड़कर कर गणेश शास्त्री के पास ले गए। गणित शास्त्री ने शून्य को अपने को पास बुलाकर कहा क्यों भाई, तुम, तुम सभा, सभा में भाग लेने, भाग लेने से इतना डर क्यों रहे हो क्या बात है यह सुनकर शून्य दुखी स्वर में बोला मैं शून्य हूँ मेरी कोई कीमत नहीं है न कोई मुझसे कुछ, कुछ पूछता है और न ही मेरा, मेरा आदर सम्मान करता है, है। गणेश कुछ देर सोचते रहे।, रहे फिर, फिर उन्होंने, उन्होंने एक, एक को अपने पास बुलाया उन्होंने शून्य से पूछा क्या तुम इस अंक की कीमत बता सकते हो हाँ इसकी कीमत एक है शून्य ने छोटा सा जवाब दिया इसके बाद गणित शास्त्री ने शून्य को एक के बाजू में खड़े होने के लिए कहा शून्य एक के पास जाकर खड़ा हो गया तब गणित शास्त्री ने दूसरे अंकों से पूछा अब तुम लोग बताओ इस अंक की क्या कीमत हुई सभी अंक एक स्वर में बोल पड़े दस फिर गणित शास्त्री ने, ने, ने एक और शून्य को पहले वाले शून्य के बाजू में खड़ा किया और एक बार फिर उन्होंने अन्य अंकों से पूछा अब बताओ अब इसकी क्या कीमत है सभी अंकों ने एक स्वर में जवाब दिया सौ अब गणित शास्त्री ने सभी शून्यों को एक के बाद खड़े होने के लिए कहा जो जो शून्यों की संख्या बढ़ती गयी एक, एक अंक की कीमत भी बढ़कर सौ हजार दस हजार लाख दस लाख बढ़ती चली जाएगी। गयी शास्त्री ने शून्यों से कहा जब तुम एक एक कर एक अंक के आगे खड़े होते गए तो एक अंक की कीमत बढ़ती चली जाएगी। तुम्हें अकेले अपनी कीमत बहुत कम लगती होगी पर जब तुम किन्हीं अन्य अंकों के साथ जुड़ते चले जाते हो तो इससे न केवल तुम्हारी कीमत बढ़ जाती है बल्कि उस दूसरे अंक की कीमत भी बढ़ जाती है इसलिए तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे कारण दूसरे अंक भी सम्मान पाते हैं, उनकी भी एक अलग पहचान बनती है वे भी तुम्हें पाकर खुश होते हैं। गणेश शास्त्री की यह बात सुनकर शून्य बहुत खुश हुआ उनकी सारी बातें अब उसके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गई थी और अब वह निराशा के गर्त से बाहर निकलकर सुख के सागर में गोते लगा रहा था अभी आपने सुनी बाल कहानी शून्य की कीमत, वाचक स्वर भारती परि